श्री श्री राम राम कृष्ण कृष्ण लीला प्रसंग अवस्था में भगवान पहला दृष्टांत मणिमोहन मल्प के पुत्र शोक की घटना। पट्टी में के मोहन मल्लिक के एक योग्य पुत्र का देहावसान हुआ मणिमोहन पुत्र की अंतिम क्रिया करने के बाद तत्काल ही श्री राम कृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए तथा उनको अभिवादन कर दुखित हो कमरे के एक कोने में बैठ गए उन्होंने देखा कि उस कमरे में स्त्री पुरुषादी अनेक जिज्ञासु भक्त बैठे हैं तथा श्री रामकृष्ण देव उन लोगों के साथ नाना प्रकार की सत चर्चा कर रहे हैं वहाँ पर उनके बैठने के कुछ ही क्षण पश्चात श्री रामकृष्ण देव की दृष्टि उन पर पड़ी तथा मस्तक हिलाते हुए उन्होंने पूछा क्यों जी आज तुम इस प्रकार विषण क्यों दिखाई दे रहे हो मणिमोहन के नेत्र अशुषिक्त हो उठे कंपिस से उन्होंने उत्तर दिया पुत्र का नाम लेकर अमोक का आद्यहांत हो गया है। वृद्ध मणि मोहन के इस प्रकार के रुक्ष वेश को देखकर तथा उनके शोक निरुद्ध कंठ स्वर को सुनकर कमरे के सभी लोग स्तंभित चारों ओर निस्तब्धता छा गई सभी ने यह अनुभव किया कि वृद्ध के हृदय की गहरी मार्मिक पीड़ा तथा उद्वेलिक शोकावेग सांत्वना के शब्द द्वारा रुद्ध होने का नहीं है फिर भी उनके विलाप तथा क्रंधन से व्यथित हो दे लोग यही कहने लगे कि संसार की रीति ही ऐसी है सभी को एक दिन जाना पड़ेगा जो चला गया है सहस्त्र क्रंदन से भी वह पुनः वापस आने का नहीं है, अतः शोक को त्याग दीजिए सहन कीजिए इस प्रकार कहते हुए वे लोग उन्हें शांत करने लगे सृष्टि के प्रारंभ से ही मानव शोक संतप्त नर नारियों को ऐसा कहकर सांत्वना देता रहा है किंतु हाय कितने व्यक्तियों का हृदय उससे शांत होता है और होने ही क्यों लगा मन मुख तथा आचरण इन तीनों में एक का होने पर तब कहीं हमारे वाक्य दूसरों के हृदय का स्पर्श करते हैं तथा उसमें समान भावना का जागरण हो सकता है किंतु यहां पर उसका सर्वथा अभाव है हम केवल मुँह से संसार को अनित्य कहते हैं किंतु हमारा प्रत्येक चिंतन तथा कार्य उसके संपूर्ण विपरीत है रात्रि के स्वप्न की तरह जगत को सर्वदा नित्य मानते हैं तथा सदा के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था किया करते हैं अतः हमारे वाक्यों में उस शक्ति का आविर्भाव ही कैसे हो सकता है यद्यपि और लोग इस तरह मोहन से नाना प्रकार की बात करने लगे किंतु श्री रामकृष्ण देव बहुत देर तक उनसे कुछ न कहकर केवल उनके शोक भरे शब्द सुनते रहे उनके तत्कालीन उस उदासीन भाव को देखकर कोई कोई विस्मित हो या सोचने लगे कि उनका हृदय कितना कठोर है कितना निर्मम है वृद्ध की बातों को कुछ देर तक सुनने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव अर्धबाह्य दशा में सहसा ताल ठोककर खड़े हुए तथा श्री मणिमोहन को लक्ष्य कर अपूर्व तेज के साथ गाने लगे जीव साज समरे ऐसे काल प्रवेशे तोड़ घरे आरोहण करी महापुण्य रथे भजन साधन दूटो अश्व जुड़े ताते दिए ज्ञान धनुके टान भक्ति ब्रह्मबाण संयोग करे आर एक युक्ति आछे सुन सुसंगति सब शत्रु शत्रुनाशेर चाइने रथरथी रणभूमि जदि करेन दासरथी भागी रथिर इस गीत का तात्पर्य यह है हे जीव युद्ध के लिए तैयार हो जाओ वह देखो रणवेश को धारण कर काल तुम्हारे घर के अंदर प्रविष्ट हो रहा है रूप रथ में चढ़कर साधन भजन नामक दो घोड़ों को उसमें जोड़कर ज्ञान धनुष में टंकार देकर भक्ति रूप ब्रह्मबाण का संयोग करो कवि कविदासरथी जी कह रहे हैं कि और भी एक सुसंगत युक्ति है सुनो यदि भागीरथी जी के तट रणभूमि बने तो समस्त शत्रुओं के नाश के लिए रथ रथियों की कोई आवश्यकता नहीं है संगीत का वीरत्व व्यंजक स्वर तथा तदनरूप हावभाव ने उनके नेत्रों से निर्गत वैराग्य तथा तेज के साथ सम्मिलित होकर सबके हृदय में एक अपूर्व आशा तथा उद्यम का स्रोत प्रवाहित कर दिया सभी का हृदय उस समय शोक मोह के राज्य से ऊपर उठकर एक अभिनव इंद्रियातीत संसार संसारातीत विमल ईश्वरी आनंद में पूर्ण हो उठा मणिमोहन ने भी पूर्णतया उसे अनुभव किया तथा शोक ताप को भूलकर वे उस समय निश्चल गंभीर तथा शांत हो गए गीत समाप्त हुआ किंतु गीतोक्त तो कुछ वाक्यों के सहारे श्री रामकृष्ण देव ने जिन दिव्य भावों का सृजन किया था उससे बहुत देर तक वह कमरा गूंजता रहा ईश्वर ही एकमात्र अपने हैं उन्हीं को हम अपने मन प्राण अर्पण कर रहे हैं वे कृपा कर हमें दर्शन दे इस प्रकार आत्मविहवल होकर तब निश्चल भाव से बैठे रहे कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण देव की समाधि भंग हुई मणिमोहन के समीप बैठकर वे कहने लगे आहा पुत्र शोक के समान क्या और कोई दूसरा दुख है इस आवरण से शरीर से उत्पन्न होता है न अतः आवरण के साथ संबंध है जब तक यह आवरण विद्यमान है तब तक दुख बना ही रहता है। यह कहकर दृष्टांत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव ने उनसे अपने भतीजे अक्षय की मृत्यु की बात कहने लगे इस प्रकार गंभीर तथा होकर वे उन बातों को कहने लगे कि स्पष्टतया यह प्रतीत होने लगा कि मानो वे अतमे अपने आत्मीय की मृत्यु को पुनः अपनी आंखों के सम्मुख प्रत्यक्ष कर रहे हैं उन्होंने कहा अक्षय की जब मृत्यु हुई उस समय मुझे कुछ भी कष्ट अनुभव नहीं हुआ मनुष्य किस तरह अपने शरीर को छोड़ता है मैं खड़े खड़े उस दृश्य को देखता रहा मैंने देखा मानो म्यान के अंदर तलवार रखी हुई थी उसे म्यान से बाहर निकाल ली गई तलवार का कुछ नहीं बिगड़ा वह जैसी थी वैसी ही रही म्यान पड़ा रह गया यह देख मैं आनंदित हुआ खूब हँसा गाने तथा नाचने लगा उसके शरीर को जला लोग वापस आए दूसरे दिन कमरे के पूर्व की ओर काली मंदिर के आंगन के सम्मुख स्थित बरामदे को दिखाते हुए वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था अकस्मात मैंने देखा कि जिस तरह अंगोछा निचोड़ा जाता है उसी तरह मानो मेरे हृदय के अंतर्भाग को कोई निचोड़ रहा है अक्षय के लिए मेरे प्राण की भी ठीक वैसी ही दशा हो रही है उस समय मैं सोचने लगा माँ अपने पहनने के वस्त्र तक से ही मेरा कोई संबंध नहीं है फिर भतीजे के सांस कितना संबंध था इसके बारे में कहना ही क्या मेरी ही जब ऐसी हालत है तब शोक में गृहस्थों की न जाने कैसी जशा होती होगी तू मुझे उसी का अनुभव करा रही है ठीक है कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण देव पुनः कहने लगे किंतु एक बात अवश्य है जो उन्हें भगवान को पकड़े रहते हैं वे इस भयानक शोक से भी एकदम डूब नहीं जाते कुछ धक्का खाकर संभल जाते हैं जिनका आधार छोटा है वे एकदम व्याकुल हो उठते हैं या डूब जाते हैं क्या तुमने देखा नहीं कि गंगा जी पर जब जहाज चलते रहते हैं तब मछली पकड़ने वाली छोटी नावों की क्या दशा होती है ऐसा मालूम होता है कि अब डूबी तब डूबी संभलना कठिन है कोई कोई उलट भी जाती है पर बड़ी बड़ी हजार मन की किश्तियाँ दो चार बार झटका खाकर संभल जाती हैं जो कि त्यों बनी रहती हैं किंतु यह निश्चित है कि दो चार झटकों को अवश्य झेलना पड़ेगा